गाना कितना ही अच्छा क्यों ना हो अगर हिरोइन उसे स्क्रीन पर अच्छी तरह पेश ना करे तो गाने में वो असर पैदा नहीं होता जो होना चाहिए बहुत अच्छी तरह जिन हीरोइंस ने गानों को पेश किया उनमें मुझे जो इस वक्त याद आ रही हैं, वो हैं मीना कुमारी नरगिस नूतन साधना डिंपल और हाँ वहीदा रहमान इन सब की एक्टिंग गाने को वाकई चार चांद लगा देती हैं। वही तो कमाल की बात है लता जी की कि वो इतनी अच्छी इतनी बड़ी कलाकार हैं मगर वो कभी मेरे ख्याल से ये नहीं सोचतीं कि मैं हाँ मैं तो बहुत अच्छी बहुत बड़ी आर्टिस्ट हूँ मैं लता मंगेशकर हूँ तो मैं कोई भी वक्त कोई भी गाना किसी भी तरह गा लूँ ये नहीं सोचती हैं ये कोई भी आर्टिस्ट को सोचना भी नहीं चाहिए उनमें एक बहुत बड़ी खूबी वो ये है कि वो जिस आर्टिस्ट के लिए गाती हैं वो उनके हिसाब से गाती हैं उन्होंने कहा भी था एक बार कि वो पता करती हैं कि ये जो मैं गाना गाने वाली हूँ किस पे पिक्चराइज होने वाला है